the no. paame aye hey. उस में अध्याय को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे तो भगवान ने ये बता दिया हे अर्जुन शारीरिक वाचिक और मानसिक उनसे होने वाला जो कर्म है चाहे तो न्याय शास्त्र के द्वारा विदान हो। के किया हो अथवा शास्त्र के द्वारा निषेध किया कर्म करना हो पांच कारण आवश्यक है बिना पांच कारणों से कोई भी कर्म नहीं होता है सबसे पहले शरीर चाहिए, अधिष्ठान उसके बाद कर्ण चाहिए इंद्रिया और कर्तृत्व भाव भी चाहिए और अलग अलग से तभी करना चाहिए व्यापार अंतिम में देवर्धा तभी ये शास्त्र सम्मत हो विरुद्ध कर्म उसके बाद जो भी कर्म हो इनके लिए आवश्यक है, किंतु तो जाने का कर्म नहीं माना जाता है उनमें तो हम पंद्रहवें श्लोक तक विचार किया था आगे सोलह ले से लेके उच्चरण सोलहवें श्लोक से सोलहवा श्लोक सत्र वंसति कर्ता ana uh na -huh. ta uh -huh. धर्म विधीयाता सर्वातापरीता बुद्धिशा पार्थतामशी दे दे तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था बंदर पंद्रहवें लोग तक हम लोगों ने विचार किया था श्रेषे हो वाणी से हो मन से और उनमें भी शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ कर्म न्याय है शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो भी विपरीत है निषिद्ध अथा निशित उनके लिए पांच कारण आवश्यक बता दिया उसके बाद सोलहवे में बता रहे है कि जो कर्तृत्व है वास्तव में आत्मा में नहीं आत्म तो निर्गुण है निराकार व्यापक हाँ आत्म में कर्तव्व मनते उपनिषद में बता दिया है आत्मा मन इंद्रिय संयुक्त भोक्तनिषद आत्मा में कर्तव्व भोक्तृत्व उपाधि को लेकर जैसा लोहा जलाता है लोहा में जलाने की सामर्थ्या अग्नि के द्वारा वैसे ही आत्मा में यदि कर्तृत्व भौतिक्व है अवध किन्तु अज्ञानी व्यक्ति है भूल करके अविद्या के परम जो का है उसको मान मैं करता मैं भोकता मानता। उसको कर के मई करता में अरे साधक तुम करता नहीं भोगता नहीं से ये बता रहे हैं कि सोलभ नहीं सदी तंत्र मतलब पीछे बताए हुए पांच कारण शरीर तो के द्वारा सारा क्रिया हो रही कर्म है क्रियो तो ऐसा होने पर भी कर्तारम केवलम आत्मान आत्मा को तो कर्ता मान सारा कर्तृत्व होने किससे? लिए जो पांचकरण बताया था कारण प्रकृति के द्वारा हो गए किंतु केवल आत्मा नाम देखे हम विशेषण लगाए आत्मा को कर्ता मानना बुरा नहीं है किंतु उपाधि पूरे केवल आत्मा करता नहीं केवल के का मतलब शुद्ध शुद्ध जो अहम पद आत्मा कभी भी कर्ता नहीं हो सकता इसलिए बता कवल आत्म तो यह यहाँ वो तो जो मनुष्य अज्ञानी पश्य पश्यत महे मतलब है देता या कर्तव क्यू मैषा मन मही अक्र बोधिवा तो उसकी बुद्धि कैसी अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि में जो कृत बुद्धि किसको कहते हैं पहले बुद्धि समझे अकृत बुद्धि को समझ सकते बुद्धि कहते हैं उपासनादि के द्वारा साधन के द्वारा जिसने बुद्धि को पवित्र किया निर्मल किया उसको बोलते हैं बुद्धि। लेकिन दो होते एक कृतोपासक एक अक्रुतोपासक जीवन मुखी विवेक में विद्यारण्य स्वामी जी ने खूब विचार किया योग को लेकर तो कृतोपासक होता है श्रवण मात्र से उसको ज्ञान होता है कृतोपासक मतलब जन्म जन्मांतर जन्मांतरण जिन्होंने उपासना करके अंतकरण को पवित्र किया है उसको बोलते कृत उपासक देखा भी जाता है कि कभी कभी छोटा सा है उसको इतना आगे जाता है जान होता है और कभी कभी इतना समय होने पर भी उसको ज्ञान नहीं होता है तो कृत उपासक को श्रवण मात्र से ही उसका ज्ञान होता है और अकृत उपासक है उसको भी ज्ञान होता है ऐसा नहीं विद्यारण स्वामी ने पंचदशमी भी सिद्ध किया ज्ञान प्राप्ति के लिए जितना श्रम शमदमादी है उसके बल से ज्ञान होगा किंतु उसके लिए आगे वासना क्षय और मन नाश के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा उनकी पूरी वासना नष्ट नहीं हुई मन नाश नहीं उसके लिए उन्होंने बहुत दृष्टान्त भी दिया है <coughs> जैसा मान दी थी बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञ वल के देखिए अज्ञानी तो है कोई भी ज्ञान नहीं मानेगा तो दूसरे किसको को ज्ञान ही मानेंगे राजा की सभा में गए शास्त्रार्थ किया शास्त्र वासना थी क्या नहीं थी और हजार गाय देने के लिए बोल दिया विद्ध और दूर्वास ऋषि का प्रकरण में भी आता है दूरवास ऋषि जहां भी जाते थे पेट में पूरी भर के किताब ले जाते थे एक बार किताब लेके जा रहे थे नारद ने कहा अरे ज्ञानी जी ज्ञान होने के बाद तुम हाथी जैसा बोझा क्या ढोते हो तो किताब खेल दिया था भरत ऋषि के विषय में भी आता है तो भरद्वज ऋषि निरंतर कर्म और उपासना में लगते थे शास्त्र की चिंतन इंद्र ने उनकी आयु बढ़ा दिया तो पुनः उसमें लग इंद्र ने दोबारा सुसार बढ़ा दिया आगे कहा जीवन पर यही करते रहेंगे अथवा ज्ञान में जाना तब उसको छोड़ के आगे तो कहने का तात्पर्य है ज्ञान होने के बाद में अग्र उपासन मनोनाश और वासना क्षय करना पड़ता है कृत उपासक के लिए आवश्यकता है तो इसलिए बुद्धि का मतलब है जिसने उपासना साधना करके बुद्धि को बिल्कुल निर्मल बना दिया उसका नाम है बुद्धि और न कृत बुद्धि कृतबुद्धि बुद्धि अर्थात अशुद्ध बुद्धि दूषित बुद्धि रागवेशोशे कलुषित बुद्धि अकतबुद्धि होने से नश्यति दुर्मती भगवान तो बता रहे हैं एक तो होने के कारण और दुर्मती बता रहे मलिन वाला जो तो अज्ञानी न पश्य न पश्य मतलब आत्मा को यदारूपी अनुभव है नहीं करें पश्यती का अर्थ है देखना अर्थ नहीं लेना क्योंकि कैसे कि वो हमारा स्वरूप है यहाँ पश्चा है दृषित धातु को पश्चादेश होता है व्याकरण के अनुसार दृषित ज्ञान है न पश्यती का मतलब अपना यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं करता है कहू इस प्रकार आत्मा में जो कर्तृत्व मान रहे वास्तव में ऐसे जो अपवित्र बुद्धि होने के कारण ये जो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी है आत्मा को ठीक ठीक थीध नहीं समझ रहे हे सब प्रकृति और प्रकृति का कार्य के द्वारा करे अपने में मान रहे ये बता रहे उसके बाद कर्तृत्व अभिमान से रही जो कर्म करता है कर्म तो वो भी कर रहे हैं किन्तु उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं उसकी प्रशंसा कर रहे सोलहवे श्लो के द्वारा आत्मा को कर्ता मान रहे उसकी निंदा सत्रहवे श्लोक के द्वारा अकर्तृत्व बुद्धि से जो कर्म करता है उसकी प्रशंसा कर रहे छत्रवध यश मत साधकिस अहंकरण न अहंको अहंको भावना उसमें मई करने वाला है अथवा मई करवाने वाला नहीं। ऐसी जो भावना है जिस साधक के अंदर कर्तव तो भावना बीरकुल यश्य बुद्धि है और जिनकी बुद्धि है बाह्य सांसारिक विषय में लिप्त नहीं हो बाह विषयों के प्रति कोई आसक्त नहीं ऐसा है ऐसा जो साधक है ऐसा जो लोकान हत्या चाहे तो ये सारे रोगों को हत्या सारे जगत को मार करके भी नष्ट करके भी तो ना हंति न निपथ्य दे पार्थिक दृष्टि से वो किसको मारता भी नहीं और किसी पाप से वो बनता भी नहीं क्योंकि उसकी बुद्धि है ना किसी विषय में लिप्त है ना उसमें अहंकार है तो इसका मतलब वो किसी को मारेगा ऐसी बात नहीं वचन कर भी दिया मतलब मानिवेशन वैसा उपनिषद में आता है तो किसी उपनिषद हैं इंद्र बता रहे बताने उ अपने लक्ष्य से बहरू जो यति है उनको हजारों को मई काट करके उनके प्यो प्रायों को खिला दिया मेरा कुछ भी ज्ञान की प्रशंसा है इसी प्रकार ज्ञान की जो अगर भाव से अहंकार भाव से रहित होकर जो कर्म करता है सब कुछ करने पर भी वो लिप्त नहीं होता है प्रशंसा उसके बाद अठारहवें श्लोक में कर्म का जो प्रेरणा है कर्म प्रवृत्ति का प्रेरणा और कर्म संग्रह के तीन तीन ती ती पता है ज्ञान नेता हो या ज्ञान ज्ञान कहते हैं उनके द्वारा जाना जाए जान रहे देवदत्ता है घट को जान रहे तो घट को जान रहे निष्के द्वारा वो वृद्ध्या उसको कहते हैं जानने का साधन जो ज्ञान हो गया ज्ञे मतलब ज्ञान का जो विषय अर्थात प्रमेय हो गया वो हो गया परिन्याता। परिन्याता मतलब जानने हो परिज्ञाता परिज्ञाता मतलब प्रमाण जानने वाला एक जानने वाला एक जानने का साधन एक जिसको जानते हैं विषय त्रिविधा कर्म चोधना तीन प्रकार कर्मों का शोधना मतलब तो प्रेरणा है जहाँ भी कर्म की प्रेरणा होती है जहाँ भी कर्म प्रवृत्त होता है ये तीन आवश्यक है अर्दान प्रमातः प्रमेय और प्रमाण तो इनके द्वारा भी जहाँ पे कर्म प्रेरित होता है और कर्णम कर्म करते कारण करण करण कहने जिसके द्वारा कार्य को सिद्ध करते उसको कहते हैं कारण जैसा इंद्र आदि हो गए कारण कर्म कर्म का मतलब है करने का नाम जो संपादन हम करते हैं उसका नाम है कर्म क्रियते ही कर्म साधनों के द्वारा जिसका संपादन करते हैं वो कर्म होता कर्ता तो है कर्ता को जानते हैं कर्म करने वाला जो कर्माता है वो कर्ता होता है तो इसलिए कर्ता कर्ण और कर्म ये तीन प्रकार कर्म का संग्रह होता है देखिए तीनों से कर्म की प्रवृत्ति प्रेरणा होती है और तीनों के द्वारा कर्म का संग्रह होता है इस प्रकार इनको संक्षेप से बताने के बाद आगे ज्ञान कर्म और कर्ता गुणों के भेद से इनमें भी तीन ही प्रकार है। बताने है जा रहे देखे उन्नीसवें श्लोक में जो ज्ञान है ज्ञान का मतलब कर्मचार दो ज्ञान है एकमक ज्ञान एक अन्यथा गीता में है अज्ञान आवृत ज्ञान तेन मुहतार अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत एक तरफ से बोलते हैं ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश बोलते तो ज्ञान अज्ञान को नाश कर सकता है वो अज्ञान उसको आवृत दे सक रहे है जो जिसको नष्ट कर रहे हैं जैसे अग्नि है कपड़े को नष्ट कर रहे है, जला करके अजोध ना अजोध जला तो वो ही जो कपड़ा अग्नि को ढकेगा ये तो संभव नहीं तो इसलिए वहाँ ज्ञान दो प्रकाशक है भगवान जो बता रहे अज्ञाने ना आवृत ज्ञान हम ये स्वरूपात्मक ज्ञान है स्वरूपात्मक तो ज्ञान के साथ अज्ञान का कोई विरोध नहीं क्योंकि अज्ञान का भी पोषक है अज्ञान का भी प्रकाशक है जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनता है और ज्ञान के द्वारा का मतलब तो का के का के का अज्ञान का नाश मतलब वो प्रमाणात्मक ज्ञान वृत्तियात्मक ज्ञान तो वृत्तियात्मक ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध नहीं और स्वरूपात्मक ज्ञान के साथ अज्ञान का कोई विरोध नहीं इसलिए दोनों बनेगा अज्ञाना और अज्ञान भी बनेगा और ज्ञाना अज्ञान का नाश भी तो इसलिए यहाँ ज्ञान बता रहे है, और कर्म है जो करते है, और कर्ता कर्म करने वाला जो प्रमाता था त्रिजय गुण भेद का एक है किंतु गुण के भेद से तीन प्रकार है प्रोचते दे। प्रोच्य देव तो कहे गए कहाँ कहे गए गुण संख्या में गुण संख्या नहीं हो तो गुणानाम संख्या या गुणों का गिनती किया गुणों का विचार किया सांख्य शास्त्र में भगवान पाश्यकार ने बताया कापिल शास्त्रे इसका मतलब आपने भी सांख्य मत को स्वीकार किया तो वहां भगवान पाश्यकार ने स्पष्ट किया तत्व के विषय में सांख्य मत का नहीं स्वीकार करते जहाँ गुणों का विभाजन है जीवको लेके विचार किया हम उतना मानते देखिए असंग वो भी मानते हैं वेदांत भी प्रकृति के द्वारा सारे जगत की उत्पत्ति वो भी मानते हैं हम मानते किंतु हमारी प्रकृति है स्वतंत्र नहीं मयेक्षेणा प्रकृति मेरे अध्यक्षता तर, मेरे मेरे सत्ता के द्वारा प्रगति काम करते वो कहते स्वतंत्र है वह भेद हो हमारे जो है जीव पारमार्थिकता भोक्ता नहीं उपाधि को लेके भोगता है किन्तु पारमार्थिक भोक्ता ये तीन भेद जहाँ विरोध नहीं उनका मत भी स्वीकार पंचदशी का स्पष्ट बता दिया अरे सांख्यवादी तीन दुराहरा तुम छोड़ दे आप और हम भाई भाई सबसे पहले ये जो जीव है अनेक वर्तमान अनेक हम भी मानते किंतु वो वास्तव में अनेक मानते एक और प्रकृति को स्वतंत्र कारण वर्तमान हो और जीव वो वास्तव में भोक्ता तीन है जीव अनेक और उसमें वास्तव में भोक्तृत्व प्रकृति स्वतंत्र ये तीन छोड़ दे दो आप और हम समझौता करें कोई आवत्ति नहीं तीन ही गुण इसलिए बोले सांख्य अर्थात कबिल सिद्धांत में वहाँ गुणों का वर्णन किया सत्वगुण और सत्वगुण का कार्य रजोगुण रजोगुण का कार्य तमो गुण तमोगुण का ऐसा जो गुण संख्या जहाँ गुणों का संख्या करने वाला हो तो विचार करने वाला कपिल शास्त्र आदि में ऐसा कहा गया है तीन प्रकार का यथावत तान्य भी सुणो तान्य ज्ञान है कर्म है कर्ता है उनका जो भेद है उनके विषय में भी ये अर्थन तुम सुनो उसके बाद आगे जो ज्ञान बता रहे आगेसु ज्ञानवता है सात्ज्ञानकक्षणता है तीन प्रकार का पहले ज्ञान बता रहे पता है सर्वूतेषुक भाव व्यय अविभक्त विभक्तु तीन साकं विभक्तेषु जिस ज्ञान से अलग-अलग अलग में अलगल अलगल जैसा हम बिजली देख रहे हैं या लड्डू जलता है, हैं सब जल रहे अलग अलग तो रहे हैं सर्वूतेशु सभी प्राणियों जितने भी चराचर प्राणी हैं और एक शब्द से जिस ज्ञान के द्वारा एक भाव अवय ईष्ट सभी में एक तत्व तो लेकर तो दो तत्व तो होगा ही नहीं जैसे जितने भी यहाँ लड्डू जल उसमें बिजली एक है दो कहा अव्यक्षते अव्यय स्वरूप को तो अव्या अव्या ही अविनाशी स्वरूप को ही ईक्षते मतलब देखता है अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा सभी जीवों में अविनाशी एक तत्व को देख अविभक्तम उसमें विभक्त नहीं है बिल्कुल विभक्तेश औपाधि को लेकर विभक्त है अलग अलग है उपाधि के दृष्टि से विभक्त है वो तो भी तत्व के दृष्टि से वो एक देखता है ऐसा जिस ज्ञान के द्वारा एकत्व को देख रहे उस ज्ञान को सात्विक माना जाता है सात्विक ज्ञान है उसके बाद राजस्विक ज्ञान बता रहे अलग अलग अलग अलग में अलग अलग देख रहे तो यज्ञान ज्ञान बोलो जो ज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न में भिन्न भिन्न भिन रूप से देख रहे नाना भावान पृथक नाना भावों नाना स्वरूप और भिन्न भिन्न प्रकार से देख रहे देख रहे सब में परमात्मा देख रहे सब में जान में किंतु तो अलग अलग एक नहीं आपके अंदर रहने वाला अलग है मेरे अंदर रहने वाला अलग है उसके अंदर रहने वाला अलग अलग देख रहे सर्वत्र देखने पर भिन्न भिन्न देख रहे तो ये बता रहे नाना भावान अथा नाना स्वरूप पृथक भिन्न भिन्न प्रकार से वित्ती प्रकार जानता है काम संपूर्ण भोजन में तज्ज्ञान विति राजसम हे अर्जुन ये जो ज्ञान है राजसिक देखे पहले वाला अलग अलग भूतों में एक देख रहे अब ये अलग अलग भूतों में अलग अलग देख रहे बस इतना ही अंतर है तो जो अलग अलग सारे प्राणियों में एकत्व देख रहे अलग अलग स्वरूप में जो भिन्न भिन्न रहे तामसिक बता रहे, रहे ये तो से बाईस में यत्तु जो ज्ञान कृष्णवध एक कार्य एक कृष्णवध किसी एक वस्तु में मूर्ति में ही मान दीजिए अथवा गुरु जी का शरीर में ही मान दीजिए किसी एक में ले रहे तो एक कार्य एक किसी एक कार्य रूप शरीर में ही मूर्ति हो अथवा केवल गुरु का शरीर को ही गुरु मानता है इस प्रकार <trata Buddy Robot> एक कार्य सप्तम सप्तम तो उसमें ही आसक्त होता है ऐसा आजकल बहुत संप्रदाय है उसी को ही मानव गुरु तत्व को तो नहीं समझते शरीर गुरु नहीं है इस शरीर में गुरु तत्व प्रकट हो गया इसलिए शरीर बन गया है गुरु तत्व है कृष्ण मंदिर जगत व्यापक है सबसे भारी है तो ऐसा जो परमात्मा तत्व तो ही गुरु है तो परमात्मा तत्व तो गुरु प्रकट जिस शरीर में हो गया इसलिए शरीर बन गया, किंतु तो उसको जानते नहीं शरीर ही गुरु मानते तो इसलिए हम बता रहे हैं एक सप्तम एक ही कार्य में आसक्त होकर अहेतु तो कम चलो मान भी ले उनके पास कोई युक्ति हो शास्त्र सम्मत हो तो ठीक तो था लेकिन वहाँ आता है पुराण में जितने भी दैत्य बालक है उनको शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में वहां हिरण्य कश्य की मूर्ति बना के रखी थी तो विद्या प्रारंभ होने से पहले उनकी पूजा करते थे भगवान के। सब लोगों ने मान लिया पर ये तो भगवान नहीं हो सकते ये मेरे पिताजी है तो कश्य ने पूछा क्या पिताजी भगवान नहीं हो सकते उत्तर दिया पिताजी भगवान के समान हो सकते है भगवान अलग है भगवान तो सारा सृष्टि का निर्माण श्रंगार करने वाले आपके अंदर सामर्थ्य नहीं हाँ आपके अंदर भी भगवान है आप भगवान है। भगवान का अंश अच्छा आपके अंदर है इसलिए हम भगवान मानते हैं किंतु तो भगवान तो त्रिगालदर्शी है इस प्रकार तो इसलिए हम बता रहे हैं अतत्व तो इसलिए अहेतु तो कम अहेतुको तो के पास कोई युक्ति नहीं है जैसा मूर्ति को ही भगवान देखिए मूर्ति भगवान नहीं मूर्ति में भगवान है क्योंकि भगवान सर्वत्र है व्यापक है कण कण में है कहाँ नहीं भगवान इसलिए मूर्ति में भी है मूर्ति भगवान मूर्ति में जो भगवान देखता है वो सात्विक ज्ञान हो जाएगा मूर्ति को भगवान देखता है वो तामसिक हो जाएगा तो इसलिए बोलते सप्तम अहेतु कम अहेतु बोल तो युक्ति नहीं उनके पास और अतत्व अतत्व बोल दो तात्विक अर्थ से रहित यथार्थ से रही भी है और अतत्वात्म अल्पम ज्ञान तो उनका भी है किंतु तो थोड़ा उच्च ज्ञान परिच्छिन्न ज्ञान व्यापक तत्व को हम एक सीमा में बांध करके जैसा मान दीजिए कोई अंधा व्यक्ति उसको हाथी दिखा दिया ऊँच पकड़ के मतलब कि उन्होंने यही हाथी बांध हाथी का एक अंश है हाथी नहीं इसलिए अल्पम तमस पदार उस ज्ञान को अर्जुन कहते हैं अर्थात किसी एक मूर्ति को ही भगवान मान के अथवा किसी एक शरीर को ही भगवान भगवान मान के जो चिंतन करता है यह ज्ञान तामसिक है और उनके पास कोई ऊंची भी नहीं है अल्प है ऐसा ज्ञान तामसिक बता रहे उसके बाद कर्म का भेद बता रहे पहले सात्विक कर्म किसको कहते बता इसको तेसवें श्लोक में नियतम, नियत कहते हैं, नित्य कर्म कल भी बताया था काम्य कर, नित्य कर्म नैवित कर्म प्रायश्चित कर्म निषि कर्म पांच प्रकार कुछ में जो नित्य कर्म है तो उस नित्य कर्म संग रहित नित्य कर्म भी कर रहे किंतु उसमें आसक्ति नहीं संग का मतलब है अभिमान से रही मैं ये कर रहा हूँ इस प्रकार आसक्ति अभिमान से रही तो संग रहित अरान देश का अराग द्वेश का मतलब उसमें ना कोई राग है न द्वेष कर्तापन का अभिमान भी नहीं ना राग की शादी भी नहीं रागम ऐसे किया हुआ जो कर्म है और अब प्रेम सुना फल प्रेप का मतलब है फल को चाहने वाला ये कर्म करने से मुझे अमुक फल मिले करके उसको बोलते फल प्रेप और फल को तो नहीं चाहता है उसको गाते हैं अफला प्रेसु अर्थात फल की ऊंचा ना रखते हमें जो कर्म करता है ऐसा जो कर्म है यद सात्विक उच्च अर्थात हे अर्जुन सब से रह मतलब करता मन का अभिमान आदि से रहित और राग पेशादि से रहित होकर फल के इच्छ के बिना जो नित्य कर्म करते रहता है उस कर्म का नाम है सात्विक कर्म का दिया उसके बाद राजसिक कर्म बता है लेकिन राजसिक कर्म किसको निष्को गाते विश्व तु तो शब्द है यद ये कर्म के शास्त्र जो कर्म कामें शुन इति कामा विषय काम शब्द का अर्थ काम्य कामा विषय अर्थात भोग भोगों को चाहने वाला इक्षुमत चाहना विषयों को चाहने वाला भोगों को चाहने वाले पुरुष के द्वारा यम जो कर्म करता है कैसा सहंकारेराहंकार मतलब अहंकार से युक्त तो अहंकार से युक्त भोगों को चाहने वाला जो पुरुष कर्म करता है और विषय बहुलायासम प्रयत्न भी बहुत करता है क्योंकि भोग चाह चाहे इसलिए बहुलायासम तो अत्यधिक परिश्रम करते हुए जो कर्म करता है उस कर्म का नाम है राजश कर्म अर्थात जो कर्म अत्यंत परिश्रम वाला हो और भोग की इच्छा रखकर जो कर्म करता है अहंकार पूर्वक जो कर्म करता है हे अर्थ उस कर्म का नाम है राजसिक कर्म का उसके बाद तामसिक कर्म बता रहे अनुभंद थे अनुबंधम अनुबंध कहते परिणाम जो परिणाम क्षय परिणाम हानि पड़ता कभी कभी हम सोचते नहीं कर्म तो करते उस कर्म का परिणाम क्या है विचार नहीं करते इसलिए शास्त्र में कहा दो व्यक्ति होते एक चिंता कृत्व कृत्वा चिंता चिंता कृत्व का मतलब खूब चिंतन करेंगे विचार करेंगे उसके बाद जो कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता सफल होता है क्योंकि तो चिंतन किया चाहिए कर्म करने से उसका फल क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा इसका क्या बुरा असर पड़ेगा ऐसा जो कर्म करता है उसको कहते हैं चिंता कृत्वा और एक व्यक्ति होता है कृत्वा चिंता कर जाता है उसके बाद शोक करता है गुस्सा आ गया किसी को एक थप्पड़ मार दिया बड़े दो उसके बाद ने लगा रे मैंने मार दिया मैंने मार उसके बाद होकर क्या गुस्सा आ गया गुरु अथवा पिता को ऐसा अपशब्द उसके बाद रोने लग गए चिंता किया उसे कुछ होने वाला इसलिए चिंता कर जो व्यक्ति है वो सपा है इसलिए हम बता रहे हैं, तो अनुमंदमण कर्म का हानि क्षय होने वाला है हिंसा और उसमें हिंसा भी रह और अनवेक्षा, अनवेक्षा का मतलब विचार नहीं करना है। वेक्षम अवेक्ष का अर्थ है विचार करना चिंता करना बिना विचार और पौषम पौषम हो तो सामर्थ्य हो अनवेक्ष रहे, मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है क्या ये मैं कर्म कर सकता हूँ अथवा नहीं कर सकता हूँ ये विचार नहीं करता है। एक के अंदर ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए चालीस किलो घटाने के सामर्थ्य और बड़ा है वहाँ अच्छे के लोग हाँ मैं करूँगा ये विचार है। इसलिए हैं पौषम अनवेक्षण, सामर्थ्य को ना विचार करते हुए मोहा केवल मोह के कारण अविवेक्ष आरभ है जो तो कर्म आरम्भ करता है वो तो कर्म है तामसिक माना है अर्थात परिणाम हानिकारक है और जिस कर्म में हिंसा हो रही है और बहुशब्द अपना सामर्थ्य को विचार नहीं करता है केवल अज्ञान अवसार कर्म कर रहे उस कर्म ताम को तामसिक कर्म कर उसके बाद कर्ता को लेके विचार करें। कर्ता भी तीन प्रकार है पहले सात्विक कर्ता को बता देखे मुक्त संगा मुक्ता संघ का मतलब संग रहे में संग नहीं रहता है बिल्कुल किसी के प्रति भी और अनहवादी अनहम बोलते अहंकार से रहित मैं कर रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ मेरे बिना ये नहीं होगा इस प्रकार अहंकार वचन ना बोलने वाला संग से रहित अहंकारादि वचन ना बोलने वाला है ऋत्य साहस धैर्या और उसके अंदर एक उत्साह है साहस कि कोई भी काम करना हो आपके अंदर धीरज चाहिए यदि धीरज ना हो थोड़ा काम करते इधर उधर हो गया घबरा जाएंगे तो इसलिए और उत्साह उस में तो उसके अंदर एक जोश होना चाहिए तो धीरज और जोश से युक्त होगा समन्वित तो और सिद्ध्याद्यो निर्विकार सिद्धि का मतलब कार्य का सिद्ध हो अथवा सिद्ध ना मेरा कर्तव्य है ये कार्य सिद्ध हो अथवा इसका फल सिद्ध ना हो उसमें कोई मतलब कर्तव्य मानकर इसलिए बोले बोल रहे सिद्ध्याद्ध निर्विकार उनमें कोई विकार नहीं ना कोई आसक्ति है ऐसा जो कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हैं उसकर्ता का नाम है सात्विक कर्ता कहा अर्थात जिसके अंदर संग नहीं है आसक्तिया और अहंकार आदि वचन कभी नहीं बोलता है मैंने इतना बड़ा काम किया है और धीरज और उसके अंदर जो सदा भरा रहता है और कार्य का फल सिद्ध हो अथवा नाम हो कर्तव्य मान के जो करता है और हर्ष और शोक दोनों में तटस्थ होकर निर्विकार होकर करता है ऐसा जो करता है सात्विक कर्तव्य उसके बाद राजस्व कर्तव्य सत्तालीस रागी राष्ट्र स्थिति रागी राग का मतलब आसक्ति रंजनादित्य रागा, आसक्ति से युक्त मैं इतना आसक्ति है ऐसा आसक्ति से कर्मों कर्म फल शुभ कर्मों का फल को भी चाह है एक तो आसक्ति भी पड़ी है और ये कर्म करने से मुझे ये फल मिले में आसक्ति पड़ी है तो कर्म फल को चाहने वाला लुप्त लुप्त वो तो लोभी और भी मिले और भी मिले और भी मिले, मिले, मिले, मिले, मिले लोग और हिमसा बना दूसरे को कष्ट देकर कर रहे ये नहीं देख रहे दूसरे को कष्ट हो रहे ना बस उसको चाहे तो कितना भी कष्ट हो मेरा काम होना चाहिए इसलिए महाराजा भट प्रकार पुरुषों को गिना हे ये, ये सत्पुरुषा पर घटका स्वार्थान परिचय एक सदपुरुष है हितेशी अपना सारा स्वार्थ को त्याग करके दूसरे का कल्याण करता है ये सदपुरुष क्या सामान्य तो, दूसरे एक व्यक्ति सामान्य दूसरे का भी कल्याण करता है और अपना भी, भी स्वार्थ रखता है हेतु मानव राक्षस तीसरा एक व्यक्ति है मनुष्य में राक्षस कौन तो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपने हित के लिए दूसरे को अनिष्ट पहुंचाने वाला मानव राक्षस। और एक चौथा एक व्यक्ति है मेरा कार्य भले ही सिद्ध ना हो आपका कार्य सिद्ध होने नहीं कह न जानी मैं उसको मैं क्या समझा दो मुझे बता एक तो देवता मनुष्य में देवता हो गया एक मनुष्य में मनुष्य एक मनुष्य में राक्षस और चलता है उसको क्या संज्ञा दे मुझे पता नहीं भद्रे इसलिए हम बता रहे हिंसात्मक हिंसा करने वाला और अशुचि सदा अपवित्र रहता है हर्ष योगान्वित तो और हर्ष और शोर से युक्त है मिलने पर अत्यंत हर्ष नहीं बनने पर शो करता है ऐसा जो है वो राजसिक करता है बना है राजसिका उसके बाद तामसिक करता बता रहे अट्ठाईसवे में देखें अयुक्त युक्त का मतलब है समाहित इंद्रिया मन को समाहित करता है उसको कहते युक्त उच्च अविष्ण ने ना इंद्रियों को संयमित किया अथवा मनो ऐसा दाहा तो जिसके अंदर कोई शिक्षा नहीं ना शास्त्र से ग्रहण किया अथवा महापुरुषों से भी कोई ग्रहण नहीं किया व्यक्ति तो है शिक्षा घमांडी ना घमांड बड़ा है उसके अंदर अत्यधिक और शटो शट का मतलब धूर्त अंदर से छल कपट से भरा है नैष्कृत को नैष्कृत का मतलब है दूसरों को जीवन का नाश करने वाला किसी ना किसी प्रकार से दूसरे को हानि पहुंचने के लिए सोचता है ऐसा अच्छा जो नैष्कृत को और असहमत आलस्य बिल्कुल आलस्य है विषादी विशाली बोल तो शो करने वाला, छोटे छोटे बालों को बहुत बड़ा शोक करता है दीर्घ सूत्री दीर्घ सूत्री कहते दीर्घेना बहुकालेना सूत्रम कार्य आरम्भा लंबे होना था पंद्रह मिनट में खूब काम करेंगे इतना लंबा करेंगे पाँच या सात घंटा जैसे आप इसमें जाते छोटा सा एक सिग्नेचर करना वो बोलते कल आओ परसों आओ कितना पीछे तो दीर्घेना बहुकालेना सूत्रा कार्य आरंभा ही देर दीर्घ सूत्र छोटा सा जो तो काम है लंबे समय तक खींचना उसको बोलते दीर्घ सूत्र ऐसा जो करता है तमाशिक एक तो संयमित नहीं है प्राको तो शिक्षा से रहित है स्तब्ध अत्यंत घमाटी है और धूर्त है दूसरे का जीवन को हानि पहुँचाने वाला है छोटे मोटे को लेकर शोक करने वाला और आलसी और काम करने के लिए इतना समय लगाता है ऐसा जो करता है उसको तामस करता कहा उसके बाद बुद्धि का भेद बता रहे थे उनतीसवीं को बुद्धिर्भेदम् धुतवा बुद्धि और धृति धृतिक तो धारणा तब धीरच सत्वगुण रजोगुण तो तमो गुण के भेद से धृति भी तीन प्रकार की आगे बताएं बुद्धि भी तीन प्रकार है त्रिविदम सुनो तीन प्रकार का है हे अर्जुन सुनो प्रोच माना जो मैं आगे बताएंगे अशेषण अशेषण तो पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से पृथ्वी अलग अलग करके मैं आगे बताऊंगा किसको बुद्धि को लेकर लेकर आगे उपलक्षण सुकार्य को लेकर उनको भी आप अच्छे प्रकार से सुनो हे अर्जुन हे धनंजय हे भगवान बता रहे आगे का विचार हम दो सायक ओ शांति शांति